बिना नाम का लड़का एक छोटा लड़का अपने नाम की तलाश करता है और अंततः अपना नाम पा लेता है और अपने पुराने सपने छोड़कर नए सुंदर सपने अपनाता है यह सुंदर कहानी इद्रेश शाह ने बच्चों के लिए लिखी है और मिडल ईस्ट और सेंट्रल एशिया की परंपराओं पर आधारित है इस कहानी से बच्चों को यह सीख मिलती है कि धीरज और संकल्प से ही हम अपने सपनों को सत्य कर सकते हैं एक समय की बात है बहुत बहुत बहुत वर्ष पहले यहां से दूर बहुत दूर एक देश में एक लड़का रहता था जिसका कोई नाम नहीं था नाम न होना बहुत ही अजीब बात होती है और इसलिए तुम पूछ सकते हो उसका नाम क्यों नहीं था तो बात यूं थी जिस दिन उस लड़के का जन्म हुआ था और उसके माता पिता उसके लिए एक नया नाम चुनने ही वाले थे कि एक ज्ञानी पुरुष उनके घर आए यह लड़का बहुत बहुत भाग्यशाली है ज्ञानी ने कहा और एक दिन मैं इसे एक अद्भुत वस्तु दूंगा लेकिन पहले मुझे इसका इसे इसका नाम देना होगा इसलिए मेहरबानी करके अभी इसे कोई नाम न देखने ज्ञानी ने कहा लेकिन स्मरण, स्मरण रहे यह बहुत भाग्यशाली लड़का है और आपको ध्यान रखना होगा कि इसे कोई नाम नहीं दे तो उसके माता पिता उसे बेनाम कहकर बुलाने लगे उस देश की भाषा में इसका अर्थ था बिना किसी नाम का क्योंकि उस लड़के का कोई नाम नहीं था एक दिन बेनाम अपने एक दोस्त से मिलने गया जो अगले घर में रहता था हर किसी का नाम होता है और मैं चाहता हूं कि मेरा भी एक नाम हो क्या तुम्हारे पास एक नाम है जो मुझे दे सकते हो उसने दोस्त से पूछा दूसरे लड़के ने कहा मेरे पास एक ही नाम है वह है अनवर वही मेरा नाम है और वह नाम मुझे चाहिए अगर वह नाम मैं तुम्हें दे दिया तुम्हें दे, दे देता हूँ तो मेरे पास कौन सा नाम रहेगा और अगर मैं तुम्हें अपना नाम दे दूं तो बदले में तुम मुझे क्या दोगे तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है मेरे पास एक ऐसा सपना है जो मुझे नहीं चाहिए मैं तुम्हें वो दे सकता हूं बेनाम ने कहा लेकिन हमें यह किस तरह पता चलेगा कि यह नाम कैसे लिया जा सकता है और एक सपना कैसे एक दूसरे को दिया जा सकता है अनवर ने पूछा मैं जानता हूं बेनाम ने चलो चलकर ज्ञानी पुरुष से पूछते हैं अब वो ज्ञानी सब कुछ जानते थे और सौभाग्य वो दूर भी नहीं रहते थे यहां बैठ जाओ और मैं देखता हूं कि मेरे जादू के पिटारे में क्या है उन्होंने कहा दोनों लड़के उस ज्ञानी के निकट गद्दों पर बैठ गए और उन्होंने एक छोटा सा पिटारा निकाला और कहा यह एक जादू का पिटारा है और इसमें हर तरह के नाम ठसा भरे थस हुए हैं जरा देखो और जब उन्होंने उस पिटारे का ढक्कन खोला तो लड़कों ने कई नाम सुने उसमें हर प्रकार के नाम थे नाम नाम नाम नाम जो अपना नाम ले रहे थे नाम जो दूसरों के नाम ले रहे थे नाम जो दुनिया के सब देशों के नाम ले रहे थे और ज्ञानी पुरुष ने पिटारे से एक नाम निकाला और बेनाम लड़के को दे दिया नाम उछलकर उसके हाथ में आ गया और उसकी बांह पर भांगता हुआ भागता हुआ उसके कंधे पर चढ़ गया और वहां से कूद उसके कान में चला गया और फिर उसके सिर के भीतर प्रवेश कर गया और अचानक उस लड़कियों को लगा कि उसका एक नाम है हुर्रे हुर्रे वो बोला मेरा भी नाम है मैं हुसैनी हूं हुसनी उसका नाम था फिर अनवर चिल्लाकर बोला लेकिन मुझे वो सपना चाहिए जो उसनी ने मुझे देने का वादा किया था धीरज रहो लड़ धीरज रखो लड़के जैनी पुरुष ने कहा और उन्होंने एक दूसरा पिटारा उठाया और उसका ढक्कन खोला इस पिटारे में वह सपने हैं जो लोगों को नहीं चाहिए उन्होंने कहा उसने अपने सपने को बाहर लाने के लिए अपने सिर को थपथपाओ और उस सपने को इस डब्बे में डाल दो और उसने ने वैसा ही किया और निश्चय ही जब उसने अपने सिर को थपथपाया तो उसने देखा कि उसका सपना उसके हाथ में आ गया था और जब अपना हाथ वो पिटारे के पास ले गया तो सपना उछलकर पिटारे में चला गया फिर उस ज्ञानी पुरुष ने एक अन्य पिटारा उठाया और उसे खोला और कहा यह पिटारा अद्भुत सपनों से भरा पड़ा है और दोनों लड़के देख सकते थे कि पिटारी के अंदर कई प्रकार के सुंदर सपने थे अद्भुत आश्चर्यजनक सपने मैं एक एक सपना तुम दोनों को देने वाला हूँ ज्ञानी पुरुष ने कहा और फिर उन्होंने दोनों से कहा कि अपने लिए एक एक सपना चुन लें और दोनों ने वैसा ही किया और जैसे ही दोनों ने अपने अपने सपनों को छुआ वो सपने उनकी बाहों पर दौड़कर उनके कंधों पर चढ़ गए फिर उनके कानों में जाकर उनके सिरों के अंदर चले गए वैसे ही जैसे उसनी के नाम ने किया था उस दिन के बाद हमेशा के लिए उशनी का अपना नाम था और उसनी और अनवर दोनों के पास सदा सुंदर सपने थे समाप्त